भागवत महापुराण एकदश स्कंध अथ त्रयोदशोध्याय हंस रूप से सन को दिए हुए उपदेश का वर्णन श्री भगवान सत्म रजस्तम गुणा बुद्धेर चात्म सत् नतम हनिया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 तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है आगमोप प्रजादेश काल कर्मचन्म च मंत्रोथ संस्कारो दस गुण शास्त्र जल प्रजा जन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार ये दस वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्वगुण की राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है तत्विक में वैसा यद यद्धा प्रचक्षते निंदी तामस तत्द्राजथम तदुपेक्षित इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे में राजसिक हैं सात्विकनम जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा तो स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करें क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतकरण शुद्ध होकर आत्म आत्मतत्व का ज्ञान होता है वेणु संघर्ष जो वन द्वा साम्यति तद्धनम एवं गुण जो देह साम्यति तत्क्रिय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 श्री भगवान वाच बुद्धि प्रमत्तस्य अहम्यु प्रमत्पति रजो घोरम तथो वैकारिक भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रियोद जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से स्थूल स्थूलादि सूक्ष्म स्थूलादि शरीर में अहम बुद्धि कर बैठता है जो कि सर्वथा भ्रम ही है तब उसका सत्य मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है उससे व्याप्त हो जाता है रजो युक्त मन संकल्प सविकल कह तथ का सहसा दुर्मते बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का ताता बन जाता है अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपने दुर्बुद्धि के कारण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 उन्हीं को करता है उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है रजस्तमोभ्यामि विद्वान् विक्षिप्त पुनः अतंधित हो मनोजन दोष सज्जते। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती अप्रमत्तो निजित मनोमेह अनिर्विंडो यथा कालम जित श्वासो जिथासन साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं बल्कि और भी उत्साह उस से उसी में जुड़ जाए। जाएगा मन आकृष्य मैत य मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं साक्षात में ही पूर्ण रूप से लगा दे उद्धव उदा तुम सनकादिभ्यो नूपेण केशव योगमाधिष्टे तद रूप में छा में उद्धव जी ने कहा श्री कृष्ण आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परमर्षियों को योग का आदेश दिया था उस रूप को मैं जानता, जानना चाहता हूं श्री भगवान हिण्य गर्भ से मानसन का प्रक्षोपितरम सूक्ष्म गतिम भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव सनकादि परमर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था सनकादे चेतो प्रभो कथम्यो सत्यागो मुतिषोह सनकादि परमर्षियों ने पूछा पिताजी चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है श्री भगवान वाच एवं पृष्ठो महादेव स्वयंभुतभा प्रश्न बीज नाभ्यपरम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के सिरोमणि स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं फिर भी सनकारी परमर्षियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रमण थी साम चिंत देव प्रश्न पारम हंस रूपेण सकाशम अगम ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ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 ृष्ट तत्विशुभे सदा यद वोचमहम तदुद्धविबोधमे प्रिय उद्धव शनकादि परमाश तत्व के जिज्ञासु थे इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो वस्तुनो यत्मन प्रश्न ऐदृश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 निरथक है मनसा वचसा दृष्टर मन से वाणी से दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है यह सिद्धांत आप लोग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 इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए जागृत स्वप्न सुसुप्त गुण तो बुद्धिवृत्त का लक्षण जीव साक्षित जागृत स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती है और बुद्धि की वृत्तियाँ हैं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 यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत त्वरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे या वन्ना यावन्नाथिपुंसो नुक्ति जागरत्यपि स्वपन स्वप्ने जागरण यथा जब तक पुरुष के भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि बुद्धि और सम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ असत्वादात्मनोदेश भावा तत्कृताभिदा गतो हेतव स्वप्न धुषो यथा आत्मा से अन्य देह आदि प्रतिमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णमा वर्णाश्रमादि भेद स्वर्गा फल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 जो अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण पदार्थों को अनुभव करता है और सपनावस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट कर, उनके लय को भी अनुभव करता है वह एक ही है जागृत अवस्था के इंद्रिय स्वप्नावस्था के मन और सुसुप्ति की संस्कारवती बुद्धि की भी वही स्वामी है क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है जिस मैंने स्वप्न देखा जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूं। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है एवं भ्रमश्य गुणथो तो, मनसस्तस्था मन मा कृता ये निश्चिता था संदिदाह तीक्षण ज्ञानाधिना बजत मखिल संशया ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश रूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नितांत असत्य है ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सतपुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खंड के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो ईत विभ्रम इदम मनसोव विलासम दृष्टमला चक्रम विज्ञान में विभाति माया सपन श्रीधा गुण विसर्ग कृतो विकल्प यह जगत मन का विलास है देखने पर भी नष्ट प्राय है अलात चक्र लुकारियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल है और भ्रममात्र है ऐसा समझे ज्ञाता और गेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है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 भ्रमा भेरा निपाता इसलिए उस देहादिप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरी होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादिक प्रपंच देखने में आता है तथापि यह पहले ही आत्मवस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझ छोड़ा जा चुका है इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है देहम चल स्वरमस्थित उत्थित वा सिद्धों न पश्यति यूप दैवादेत उतम दैवपादुपेत वासो यथापरिकृत मदिरा मदाध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 स्वारंभकम प्रति समेक्षत एवं सासु तम थ्रपंचम अधिरूढ़ समाधि स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है इसलिए अपने आरंभक बनाने वाले कर्म जब तक है तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है परंतु आत्मवस्तु का साक्षात्कार करने वाला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 मैं योग सांख्य सत्य ऋत मधुरभाषण तेज श्रीकीर्ति और दम इंद्र निग्रह इन सबका परम गति परम अधिष्ठान हूँ मजंती गुणा सर्वे निर्गुण निरपेक्षकम श्रोदम प्रियमात्मा साम्यासंगात गुणा मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता फिर भी साम्य असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं क्योंकि मैं सबका हितैषी श्रोहिद, प्रियतम और आत्मा हूँ सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं इति मे छिन्न संदेहा मुनि सन का सभा जय या भक्तिया घृणित संसभा प्रिय इस प्रकार मैंने संकादी मुनियों के संशय मिटा दिए उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया तय रूजित सम्यक संस्कृत परमृषि प्रत्यय सुखम धाम पश्यत परमेषि